के के पंख, की एक और दिव्य द्रिश्टी। दिव्य दृष्टि। दृष्टि श्रव्य संसार में सुनते हैं बाल राम कथा की आगे की कथा अध्याय पांच चित्रकूट में भरत भरत अपने नाना कै कह राज के यहाँ थे उन्हें अयोध्या की घटनाओं की कोई भी जानकारी नहीं थी लेकिन वे चिंतित थे उन्होंने एक सपना देखा था समुद्र पूरी तरह से सूख गया, चंद्रमा धरती पर गिर पड़ा वृक्ष सारे सूख गए एक राक्षसी पिता को जबरन खींचकर ले जा रही है भरत अपने सगे संबंधियों को बताते हैं कि इस तरह के सपने से उन्हें डर लगने लगा है जिस समय भरत सपने की बात अपने साथियों को बता रहे थे उसी समय अयोध्या के दूत उन्हें बुलाने के लिए आए। भरत अपने नाना कह राज से विदा लेकर रथों और सेना के साथ अयोध्या के लिए निकल पड़े रास्ता काफी लंबा था जिस कारण से वे आठ दिन बाद अयोध्या पहुंचे नगर काफी शांत और उदास था वे सीधे राजभवन अपने पिता से मिलने गए लेकिन वे वहां नहीं थे फिर वे कैकई के महल में गए माता कैकई ने अपने पुत्र को गले लगा लिया और उन्होंने बताया कि उसके पिता का निधन हो गया है भरत यह सुनते ही मूर्छित होकर गिर पड़े माता कैकई ने उन्हें उठाया भरत पिता के निधन से काफी व्याकुल थे तुरंत राम के पास जाना चाहते थे कैके ने बताया कि राम को पिता ने चौदह वर्षों के लिए वनवास दे दिया है सीता और लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए हैं यह सुनकर भरत आश्चर्यचकित हो गए और पूछा कि वनवास क्यों क्या उनसे कोई अपराध हो गया है कह ने बताया कि राम से कोई अपराध नहीं हुआ है उसने ही भरत के के हित के लिए महाराज से प्रार्थना की थी अपने वरदान की सारी बातें बताते हुए कैकई कह ने भरत से कहा उठो पुत्र राज गद्दी संभालो भारत को बहुत अधिक क्रोध आया और वे अपना क्रोध रोक नहीं सके वे अपनी माता को को हुए चीख पड़े, "तुम अपराधीनी हो। मेरे लिए यह राज बेकार है। पिता खोकर भाई से बिछड़कर मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए वे बार बार अपनी माता को कोसते रहे किसने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट की किसने तुम्हें उल्टा पाठ पढ़ाया मैं राजपद ग्रहण नहीं करूंगा मैं राम के पास जाऊंगा और उन्हें मनाकर अयोध्या वापस ले आऊंगा कई कई के महल से निकलकर भरत माता कौशल्या के पास गए वे उनके चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगे कौशल्या पहले से ही काफी दुखी थी वे बोली पुत्र तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई राम जंगल में है अब तुम राजगद्दी संभालो बस मेरे ऊपर एक उपकार करो मुझे मेरे राम के पास भिजवा दो भरत ने माता कौशल्या से क्षमा मांगी अपनी सफाई दी कि इसमें उनका कोई दोष नहीं है राम उनके प्रिय अग्रज हैं और वे उनका अहित सोच भी नहीं सकते हैं वे निरपराध हैं कौशल्या ने भरत को क्षमा कर दिया और अपने गले से लगा लिया सारी रात भरत रोते रहे सुबह होते ही शत्रु को पता चल गया कि कई कई के कान किसने भरे हैं उन्होंने लपक कर मंथरा के बाल पकड़ लिए और खींचते हुए भरत के पास ले गए मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन खाली नहीं देखना चाहते थे उन्होंने एक सभा बुलाई जिसमें भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया उन्होंने भरत से कहा वत्स, तुम राजकाज संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वनगमन के बाद यही उचित है भरत ने महर्षि के आग्रह से इनकार करते हुए कहा मुनिवर यह राज्य राम का है वही इसके सच्चे अधिकारी हैं हम सब वन जाएंगे और राम को वापस ले आएंगे अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चल पड़े उनके साथ गुरु वशिष्ठ अयोध्या के नगरवासी तथा अयोध्या की चतुरंगिणी सेना भी थी राम अब तक गंगा पार करके चित्रकूट भारद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच गए थे राम बहुत ही उच्च विचारों वाले थे तथा महर्षि की असुविधा के कारण आश्रम में नहीं रुकना चाहते थे अतः उन लोगों ने पहाड़ी पर एक पर्णकुटी बनाई भरत पूरे दल बल के साथ चित्रकूट की ओर बढ़े आ रहे थे सेना के चलने से आसमान में धूल ही धूल दिखाई दे रही थी निषाद राजगुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ कहीं भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं आ रहे हैं सही स्थिति का पता चला तो उन्होंने उनकी अगवानी की रास्ते में मुनि भरद्वाज का आश्रम पड़ा वहा भरत को राम का समाचार मिला उन्होंने बताया कि राम की उस पहाड़ी पर है। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में बिताई क्योंकि आगे घना जंगल था। अगले दिन सुबह सेना चली तो वन में खलबली मच गई सभी जानवर पक्षी इधर उधर भागने लगे राम सीता टी में थे लक्ष्मण कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण लक्ष्मण ने देखा कि एक विशाल सेना चली आ रही है। चीख कर राम से बोले, भैया, भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं। लगता है वे हमें मार देना चाहते हैं। राम ने लक्ष्मण को समझाया भरत हम पर हमला नहीं करेगा वह हम लोगों से मिलने आ रहा होगा। लक्ष्मण आक्रमण करने के लिए उतावले हो रहे थे। किंतु राम ने उन्हें समझाया कि वीर पुरुष अपने धैर्य का साथ कभी नहीं छोड़ते। भरत सेना को पहाड़ी के नीचे छोड़कर शत्रुन के साथ पहाड़ी के ऊपर आए वे राम के चरणों में लेट गए राम ने भरत और शत्रुन को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया उस समय सबकी भरत ने राम को पिता के निधन की बात बताई यह सुनकर राम बहुत दुखी हुए और शोक में डूब गए कुछ देर बाद राम पहाड़ी से नीचे उतरकर कर नगर वासियों तथा माता कौशल्या सुमित्रा कैकई और गुरु से मिलने गए राम ने बड़े ही सहज भाव से माता कैकई को प्रणाम किया कैकई मन ही मन पछता रही थी अगली सुबह भरत ने राम को अयोध्या चलकर राज गद्दी संभालने का बड़ी विनम्रता से आग्रह किया राम इस बात के लिए तैयार नहीं हुए उन्होंने कहा कि पिता की मृत्यु के बाद मैं उनका वचन किसी भी कीमत पर तोड़ नहीं सकता पिता की आज्ञा है कि तुम राजकाज संभालो महर्षि वशिष्ठ ने राम को समझाया कि रघुकुल की परंपरा में राजा जैष्ठ पुत्र ही होता है अतः तुम्हें अयोध्या लौटकर दायित्व निभाना चाहिए राम बहुत ही संयत स्वर में बोले चाहे चंद्रमा अपनी चमक छोड़ दे सूर्य ठंडा पड़ जाए किंतु मैं, मैं पिता की आज्ञा को नहीं ठुकरा सकता मैं उन्हीं की आज्ञा से वन आया हूँ और भरत को भी उन्हीं की आज्ञा से राज गद्दी संभालनी चाहिए राम किसी भी तरह अयोध्या लौटने को तैयार नहीं हुए तो भरत राम से बोले कि मैं खाली हाथ अयोध्या नहीं जाऊंगा आप अपना मुझे दे दीजिए मैं उसी की आज्ञा से 14 वर्षों तक चलाऊंगा भरत का यह आग्रह राम ने मान लिया भरत ने खड़ाऊ को माथे से लगाया राम की खड़ाऊ अर्थात चरण पादुका को एक सुसज्जित हाथी पर रखकर अयोध्या लाया गया और खड़ाऊ को सिंहासन पर रखकर उसका पूजन किया गया बाल राम कथा की आगे की कथा हम सुनेंगे अध्याय छ में